नमस्कार आप सुंदर रेडियो मत वन नाइन्टी पॉइंट फोर विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जैसे कि आप सभी जानते हैं विशेष मुलाकात कार्यक्रम में हम लोग विशेष लोगों से आपकी मुलाकात कराते हैं तो आज के इस विशेष मुलाकात कार्यक्रम में हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रकाश परमार जी जो दैनिक भास्कर में सब एडिटर के रूप में अपनी सेवाएँ देते हैं काफ़ी समय से और पॉजिटिव न्यूज़ की भी बातें इनके पास है जैसे कि हफ्ते में एक बार ये लोग पॉजिटिव न्यूज़ पर काम करते हैं तो सारी बातें उनसे हम सुनेंगे तो आप सभी की तरफ से प्रकाश परमार जी का बहुत बहुत स्वागत है धन्यवाद रमेश जी। जी।, जी जी मैं प्रकाश परमार दिव्य भास्कर ग्रुप से हूँ और 9 साल से मैं काम कर रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और वेब मीडिया में फिलहाल मैं अभी मैं राजकोट में, में हूँ और राजकोट में वेब संभाल रहा हूँ और हम हमारा जो कहते हैं कि हम पॉजिटिव न्यूज़ पर ज़्यादा काम कर रहे हैं हर मंडे को हम पॉजिटिव न्यूज़ देते हैं नहीं, नहीं। और लोगों को पॉजिटिव न्यूज़ पढ़ने बहुत अच्छी लगती है और ख़ासतौर पर वो इंतज़ार करते कि भाई आज पॉजिटिव न्यूज़ आएंगे तो हम पढ़ेंगे और सबसे बड़ी बात है कि हम राजकोट से ही पॉजिटिव न्यूज़ ज़्यादा दे रहे हैं पूरे गुज इंडिया में हमारा पॉजिटिव न्यूज़ ज़्यादा फ्लो है वो राजकोट राजकोट से ही।, ही है पूरे इंडिया के अंदर अगर देखा जाए तो पॉजिटिव न्यूज़ का जो फ्लो है आपने एक इनिशिएटिव लेकर काम किया है वंस इन ए वीक मंडे का दिन आप ये पॉजिटिव न्यूज़ देते हैं जो बहुत ही अच्छा हो रहा है और मैं चाहूँगा कि धीरे धीरे इन चीज़ों को जैसे कोई एक शुरू करता है तो दूसरे लोग भी शुरू करते हैं मैं चाहूँगा कि अगर इस शो के माध्यम से अगर आप तक ये बात पहुँच रही है आप अगर पत्रकारिता में अपनी सेवाएँ दे रहे हैं तो ज़रूर आप भी अपने यहाँ एक हफ्ते में एक बार जरूर किसी भी दिन आप संडे मंडे ट्यूसडे या कोई भी दिन आप वंस इन ए वीक आप इस तरह का पॉजिटिव न्यूज़ का एक जो कदम है वो बढ़ाइए और लोगों तक ये चीज़ें पहुंचनी चाहिए ऐसा मैं शुभाशा करता हूं तो चलिए आगे बढ़ते हैं जैसे कि प्रकाश परमार जी हमारे साथ हैं और जैसे प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में काफ़ी समय से काम कर रहे हैं तो आज के जो समय को देखते हुए किस तरह की बातें आपको नज़र आ रही तो क्या परिवर्तन आप चाहते हैं उसमें क्या आपको लगता है कि ये काम और होना चाहिए इसमें जी बिल्कुल ये अभी शुरुआत है जी जी जी जैसे जैसे लोग अवेयर होते जाएंगे वैसे वैसे काम बढ़ता जाएगा इसमें स्परिचुअलिटी वाले काम भी कर रहे हैं, वो चाहे कोई भी संस्था हो वो लोग अपना पूरा का पूरा वक्त दे रहे हैं और लोगों को अवेयर कर रहे हैं वो फिर चाहे ब्रह्मा कुमारी जो स्वामी नारायण संप्रदाय हो या फिर कोई और हो जी जी चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और जैसे कि आप पाटन से बिलोंग करते हैं तो पाटन के बारे में काफ़ी कुछ जो है हम लोग सुनते रहते हैं और उसके बारे में मुझे थोड़ा सा पाटन का जो इतिहास है अगर आपके पास हो तो ज़रूर बताइए हमारे सभी श्रोताओं के लिए जी आमतौर पर पाटन को पहले हम गुजरात की राजधानी के रूप में जानते थे क्योंकि वहाँ सिद्धराज जैसे जो थे वो उनका पूरा का पूरा साम्राज्य फिला हुआ था यहाँ राजस्थान तक भी पहुँचा हुआ था उनका साम्राज्य अच्छा जी वहाँ दक्षिण में सौराष्ट्र पूरा का पूरा होता एक वक्त में वो गुजरात की राजधानी रहा था और इसके तर्ज पर अहमदाबाद बनाया गया है जो जो कि पूरी की पूरी व्यवस्था है वो पाटन के माहौल को देखकर ही बनाई गई थी अच्छा अच्छा जी और वहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट स्पोट भी हैं खासतौर पर वो रानकी की वाह है वो ज्यादा फेमस जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में भी इन्होंने प्रस्तावित किया है और उसको मान्यता दे दी गई उसके अलावा वहाँ से महसाना ज़िले में जो पहले पाटन ज़िले में ही था वो मोटेरा को बनाया गया वो भी बहुत बढ़िया सूर्य मंदिर के रूप में जाना जाता है वो भी वहाँ बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं वहाँ स्पेशल गवर्नमेंट प्रोग्राम करती है उत्तराध महोत्सव के नाम पर वो भी जारी रहता है नहीं, नहीं, नहीं। जी बहुत अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से पाटन में जो है अलग अलग जो टूरिस्ट प्लेस है उसके बारे में आपने बताया और वर्तमान समय में जो रानी की वाव जिसको कहते हैं वो एक वर्ल्ड हेरिटेज में खास करके उसको नाम दर्ज किया गया है क्या है उसमें इसका जो इतिहास है उसके बारे में कुछ आ, बता सकते हैं वो रानी थी जो अपने आ, अपने पति वो मतलब के राजा के याद में उसने वो रान की वाव बनवाई बन थी और उसके पीछे एक और भी इतिहास है कि उस वाव में पानी नहीं था पानी बचता नहीं क्योंकि उसमें जस्मा वोडन जो थी उसने जो राजा ने बुरी नजर डाली थी तो उसने श्राप दे दिया था कि यहाँ पानी नहीं बचेगा कभी अच्छा अच्छा तो उस पानी को लाने के लिए वहाँ 32 गुना जो आदमी होता है उसकी बलि दी गई थी और वो एक बिछड़ी हुई कम्युनिटी से बिलोंग करता था तो उसके उसके जब उसने आत्म बलिदान दिया उसके बाद ही वहाँ पानी रहा अच्छा तब तक वहाँ पानी नहीं था तो लोग मतलब वो जो बदलाव हुआ उसकी वजह से जो पिछड़ी जाते के लोग थे उन पर जो अत्याचार हो रहे थे उस पर पाबंदी आ गई मतलब राजा ने उसको छोड़ दिया कि भाई अब आप आ, मुक्त हो आप अपने तर्क से जिंदगी जी सकते हो वरना वहाँ छोटे जो छोटी कम्युनिटी के लोग थे उनको पीछे और आगे आ, पीछे अपनी सावर्णी लगानी पड़ती थी आगे कुछ कुलियाँ लगाई हुई थी उसमें थूकना है वो सब कुछ होता था लेकिन वो वीर माया ने जब बलिदान दिया तब वो चेंज हो गया अच्छा, अच्छा। और वहाँ वाव में पानी भी आ गया <laughs> तो ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है जी जी अभी भी पानी है वहाँ पर नहीं अभी पानी नहीं क्योंकि अब तो बात यह है कि अब सब बोरवेल से पानी निकालना शुरू कर दिया वो अब नीचे ही जा रहा है लेकिन अब बड़ी बात ये है कि नर्मदा का जो पानी आया है ना उसके लिए अब कोई दिक्कत ही नहीं पानी की पानी का वहाँ कोई दिक्कत नहीं है जी और जैसे कि ये लोग अभी जैसे सरकार की तरफ से लोग आते हैं वहाँ पर जो रिसर्च वगैरह कुछ चल रहा है क्या अभी कुछ नहीं, नहीं फिलहाल तो कुछ खास रिसर्च नहीं हो लेकिन जो रान की वाव है उसके परिपक्ष में दुनिया भर से लोग आते हैं और वहाँ संशोधन करके चले जाते हैं अच्छा अच्छा स्टूडेंट्स वगैरह भी आते होंगे नहीं स्टूडेंट्स की बात की तो मैं आपको बता दूँ वो आ, एजुकेशन कैपिटल के रूप में माना जाता है उत्तर गुजरात का मेन हेड क्वार्टर वही है क्योंकि वहाँ पर हेमचंदाचार्य नॉर्थ गुजरात यूनिवर्सिटी आई उसके अलावा वहाँ पर इग्नो है पी उसके बाद बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी जो गुजरात सरकार की वहाँ चला रहे हैं और वहाँ बहुत गुजरात भर से स्टूडेंट गुजरात भर से नहीं बल्कि बाहर से भी आते हैं यहाँ पढ़ने अच्छा, के लिए पूरा इंडिया से लोग आते जी जी पढ़ने के लिए चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी इसका सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो माधुबन 90.4 एफएम पर प्रकाश परमार जी को और बहुत ही अच्छा लग रहा है पाटन का जो इतिहास है उन्होंने थोड़ा सा हमें बताया है और साथ ही साथ एजुकेशन हब के रूप में भी पाटन जिला को जो है देखा जाता है बहुत पहले इस तरह की बातें होती थी लेकिन आज भी पूरे भारत देश में जो है जो भी लोग हैं एजुकेशन वाले वहाँ पर आते हैं और अपनी जो एजुकेशन वहाँ पर कर रहे हैं तो अभी वर्तमान समय में जो एजुकेशन की बात है तो अभी कैसा है सिचुएशन जनरली uh, वहाँ पर अब आईटी में फ्लो है एमबीए के लिए लोग पढ़ने जा रहे हैं जर्नलिज्म का जब से 10 साल से वहाँ शुरू हुआ है नहीं, नहीं। तो जर्नलिज्म के लिए भी स्टूडेंट आ रहे हैं वहाँ अब पी की भी सुविधा हो गई तो जर्नलिज्म में कर रहे हैं सामाजिक विज्ञानों के लिए भी वो पीएचडी की कर रहे हैं। आमतौर पर वहाँ पढ़ने के लिए दूर दूर से दूर दराज से लोग आ रहे हैं और वहाँ उनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन बढ़ा रहे हैं अच्छा अच्छा और कितने कॉलेजेस वगैरह कुछ बता सकते हैं आ, मेरे पास खास आइडिया नहीं है आज लेकिन मेन यूनिवर्सिटी वही पाटन में है तो जो उत्तर गुजरात के पाँच मुख्य ज़िले हैं महसाना पाटन बनासकांठा साबरकांठा और नया नव निर्मित अरावली इन पांचों से, सेंटर के वही से है बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया और पाटन में जैसे कि हम लोग अगर आसपास के जो दूसरे जो साइट्स हैं जहाँ पर मंदिर कितने हैं ऐसा कुछ अंदाज ही बता छोटे मोटे मंडी हर, हर गाँव में मंदिर होता है ही क्योंकि आमतौर पर हिंदू हिंदुइज्म पर काम हमारा नेशन टिका हुआ है तो हर जगह हिंदू टेम्पल है खास उसके अलावा यहाँ पर कहीं ज्यादातर मस्जिदें भी होती हैं लेकिन देलमाल के अलावा कोई खास नहीं है मुस्लिमों अच्छा, अच्छा। वो दरगाह बहुत ख्यात नाम है चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से पाटन नगरी में जो है अलग अलग जो मंदिर है वहाँ हर गांव में होते हैं वैसे जनरली हैं लेकिन यहाँ जो टूरिस्ट प्लेस है वो मुख्य रूप से दो ही चीज़ें हैं जिनको देखने के लिए लोग पूरे भारतवर्ष से आते हैं और क्या फॉरेनर्स वगैरह भी आते हैं उसमें जी जी वहाँ रा फॉरनर्स का फ्लो ज़्यादा रहता है अच्छा वहाँ पर फ़ॉर का फ्लो ज़्यादा रहता है चलिए बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया कि किस तरह से वहाँ पर लोग आते हैं देश विदेश से भी लोग आते हैं आइए आगे बढ़ते हैं और मैं चाहूँगा कि आप इस फील्ड में मीडिया के फील्ड में कितने समय से आए जितना दो साल से हूँ दो साल में टीवी वी नाइन गुजराती जो चैनल है वहाँ का गुजराती लोकल न्यूज़ चैनल है उसमें रहा हूँ और वहाँ मैंने प्रोडक्शन असिस्टेंट का काम किया जनरली मैं वहाँ रिलीजियस प्रोग्राम ही कर रहा था अच्छा अच्छा जी लेकिन रिलीजियस प्रोग्राम के अलावा मैंने और भी प्रोग्राम किए हुए हैं जैसे कि रसोई शो है वो मोस्टली था ऐसे प्रोग्राम किए हुए और जनरली प्रोग्राम था जो कि वुमेन के लिए ही था, था, लिए ही था सवाल ऐसा एस, करके एक प्रोग्राम बनाया था हम लोगों ने अच्छा अच्छा <laughs> जिसमें जो लड़की सही जवाब देती थी जो आमतौर पर था ना वो हमने वो शो बनाया था कौन बनेगा करोड़पति गिर अच्छा उसी का इंस्पायर होकर ही बनाया था हम लोगों ने लेकिन हमने दस एपिसोड की और ओर कर देना पड़ा अच्छा अच्छा क्या रीजन था बन था रीजन ये ही था कि लोग देख ही नहीं रहे थे अच्छा अच्छा। इंटरेस्ट नहीं था ना क्योंकि था। लड़की साड़ी के लिए क्या करेगी <laughs> जवाब <भी> <laughs> ही <बात है। laughs> अच्छी बात आपने बताया चलिए दोस्तों और भी अब और भी बहुत सारी बातें हम प्रकाश परमार जी से करेंगे इसी विषय पर विशेष मुलाकात कार्यक्रम में लेकिन अभी लेते छोटा सा ब्रेक ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं आप सुन रहे हैं रेडियो नाइनटी पॉइंट फोर एफ एम सुनते रहो चौके बुलावे पर भगवान आते हैं बच्चों के बुलावे पर भगवान आते हैं हर कार्य में उनका वो साथ निभाते हैं साथ निभाते हैं बच्चों के बुलावे देखते हैं नसीबों वाले प्रभु मिलन के खेल निराले देखते हैं नसीबों वाले एक बूंद के प्यासों पर वो सागर लुटाते हैं सागर लुटाते हैं बच्चों के बुलावे बच्चों में संकल्प जो आए वरदाता ही भागे आए बच्चों में संकल्प जो आए वरदाता ही भागे आए हर आशाएं पूरी करके वादा निभाते हैं वादा निभाते हैं बच्चों के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 सीनियर सब एडिटर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं तो आइए उनसे बात करते हैं जैसे उन्होंने पाटन के बारे में बताया और अब मैं जानना चाहूँगा जैसे आप इस फील्ड में आएँ उसके पहले आप जो है किस तरह से आपने अपना करियर को चॉइस किया किस तरह से जैसे कि टेंथ या ट्वेल्थ के बाद हर विद्यार्थी को जो है हर एक जो भी बारहवीं पास हो जाता है या फिर डिग्री उसके हाथ में आ जाता है तो एक डिसीशन हो जाता है कि किस फील्ड में हम लोग जाएँ समय देना पड़ता है कि हम किस जगह पर ठीक पहुँच पाएंगे जी जी जनरली मेरा फोकस तो जर्नलिज्म पर ही था नहीं, नहीं। लेकिन मेरे आने का मकसद एक ही था कि मैं हैदराबाद जा सकूं, क्योंकि अच्छा। हैदराबाद में ही टीवी चल रहा था और uh, वो लोग uh, हर साल इंटरव्यू करते थे उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैंने तय कर दिया कि मैं जाऊंगा, कुछ भी हो जाए मैं ज्वाइन करके ही दिखाऊंगा और मैंने तय कर दिया कि मैं इसके लिए जर्नलिज्म करगा उसके दो साल बाद मैंने जर्नलिज्म ज्वाइन किया फिर 2008 में मैंने पाटन से मास्टर ऑफ़ बैचलर ऑफ जर्नलिज्म किया और एक साल की पढ़ाई के बाद मुझे लगा कि अब यहाँ ठीक नहीं है नहीं। तो मैंने गुजरात यूनिवर्सिटी के लिए रुक कर दिया और मैंने गुजरात यूनिवर्सिटी में बैचलर ऑफ जर्नलिज्म के बाद मास्टर ऑफ जर्नलिज्म ज्वाइन किया जिसे वहां पर एम कहा जाता है मास्टर ऑफ जर्नलिज्म स्टडीज और मैंने वहाँ ज्वाइन किया और उसके साथ साथ ही मैंने टी वी ज्वाइन कर लिया अच्छा अच्छा जो बटाई के साथ मेरी कमाई भी हो जाती थी इसलिए मुझे किसी के ऊपर डिपेंडिंग रहना नहीं पड़ा तब तक उससे पहले मेरी आय बहुत ज्यादा बढ़ गई थी मैं 25 साल का हो गया था और कुछ कर भी नहीं रहा था घर वालों से प्रेशर था कि भाई आपको कुछ तो करना पड़ेगा ऐसे बेरोजगार बैठे रहोगे तो क्या होगा हमें आपकी शादी करवानी है हमें संसार को आगे बढ़ाना है तो प्रेशर बढ़ता ही जा रहा था तो इसी वक्त मैंने ये निर्णय कि भैया जर्नलिज्म में घुस ही जाता हूँ और मैंने निर्णय ले लिया और इसके बाद मैंने पाटन से बेचलर किया अहमदाबाद में मास्टर शुरू कर दिया साथ साथ मैंने टीवी 9 में जॉब भी शुरू कर दिया और जॉब के बाद दो साल मैंने एज ए प्रोडक्शन असट्टेंट काम किया जो जनरली वहाँ प्रोग्रामिंग का न्यूज़ न्यूज़ का और एक सेक्शन था जो प्रोग्रामिंग बेस्ट था क्योंकि हम हर वक्त तो न्यूज नहीं दे सकते नहीं। हर वक्त न्यूज का फ्लो भी नहीं रहता सही बात है जी इस, इस वक्त मैंने वो काम किया दो साल के दो साल भी पूरे नहीं हुए एक साल और ग्यारह महीने के बाद मैंने टी वी छोड़ दिया और मैं सीधे गया दिव्य भास्कर में और सबसे बड़ी बात है कि मैं तब से ही दिव्य भास्कर में ही कंटिन्यू रहे हाँ मेरा प्लेस बदलता रहता है <laughs> मैं पहले साढ़े तीन साल साढ़े तीन साल से भी ज्यादा अहमदाबाद में रहा हूँ जो हेडक्वार्टर है, है हमारा गुजराती सेक्शन का और इसके बाद में आठ महीने के लिए भूज गया जहाँ हमारा एक नया हमारा एक पार्ट किए है कि भाई हमें रियल टाइम मतलब को जो अभी घटना बनती है कोई भी हो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो तो हम उसको 10-15 मिनट के बाद ही अपडेट कर देते हैं हमारी वेबसाइट पर वो रियल टाइम काम होता है वो खुद से शुरू करना था लेकिन नहीं हो सका किसी प्रॉब्लम के कारण इसके बाद वहाँ मेरा काम तो पूरा हो गया था तो मुझे वहाँ से ट्रांसफर किया गया राजकोट के लिए अच्छा। क्योंकि वहाँ एक भाई साहब थे उन्होंने छोड़ दिया था और वहाँ मुझे इंचार्ज के रूप में बुलाया गया और डेढ़ साल से मैं वही हूँ अच्छा अच्छा <laughs> <laughs> चलिए बहुत ही अच्छी बात बताया आपने कि आपकी यात्रा कैसे शुरू हुई और आप जनरलिज्म में ही कुछ काम करना चाहते थे तो आपने वो करके दिखा बहुत ही अच्छी बात है हर एक व्यक्ति में जुनून होना चाहिए कि हमें ये करना है तो उसके लिए थोड़ा सा मेहनत ज़रूर लगता है लेकिन मेहनत करने के बाद उसका फल भी तो हमें अच्छा मिल जाता है जी जी तो हमारे युवा साथियों से मैं कहूँगा कि आप भी अपने करियर के लिए जिस तरह की दौड़ लगाते हैं या कुछ सोच रहे हो कि मुझे ये बनना है तो उसका पूरा इन्फॉर्मेशन आपको इंटरनेट से मिल जाता है आजकल तो इन्फॉर्मेशन कहीं से भी आप ग्रैप्स कर लेते हैं कर सकते हैं और मिल जाता है इन्फॉमेसन मिलने के बाद आपको फिर अपनी तरफ से मेहनत होता है जितना आप मेहनत करेंगे उतना ही आगे आप बढ़ सकें चलिए आगे बढ़ते हुए मैं यही कहूँगा कि आप वेब वेब से जुड़े हुए हैं और काफ़ी मीडिया से भी जुड़े हुए हैं तो जैसे कि हम लोग संगीत मीडिया या फिर जैसे फिल्मी या गीत इन सभी चीज़ों को देखते हुए आपको क्या लगता है कि आज के परिवेश में जो बातें हो रही हैं जो फिल्में आ रही हैं या जो संगीत है क्या लगता है उसमें बदलाव करना है या वो ठीक है या नहीं, क्या? बदलाव तो करने की कोई जरूरत ही नहीं क्योंकि अपने आप ही बदलाव होता रहता है जैसे लोग डिमांड करेंगे वैसे ही लोग देंगे नहीं, नहीं, लोगों की जैसी डिमांड रहेगी आप हनी सिंह को क्यों सुनते हो क्योंकि आप उसको लाइक करते हो इसीलिए ही सुनना पड़ता है इसमें कोई नई बात ही नहीं आप सुनेंगे नहीं तो वो गाएगा कैसे और सबसे बड़ी बात उसे इंटरनेट पर सबसे ज्यादा देखा गया था तब तक हनी सिंह कौन था किसी को पता ही नहीं था ठीक है ना बद, म्यूजिक में बदलाव की कोई जरूरत नहीं क्यों वो अपने फ्लो पर चलता ही रहता है सिर्फ इंस्ट्रूमेंट बदलते हैं पहले तबले का बहुत बड़ा क्रेज था अब आ गया भाई किया और क्या कर लेते हैं देख पढ़ लेते हैं ले म्यूजिक के लिए तो कोई चॉइस ही नहीं लोग आध्यात्मिक कहते हैं भजन भी सुनते हैं स्परिचुअल म्यूजिक भी सुनते हैं चलता ही रहता है और फिल्मों के बारे में आपका क्या विचार है फिल्मों तो आमतौर पर इसे आप अपना समाज का आईना बोलता है आमतौर पर लोग इसे कहते हैं कि अपनी एक प्रतिबिंब है प्रतिबिंब है जिसे लोग देखते हैं पर खास तौर पर ऐसा होता है नहीं क्योंकि आज तो सास बसु सास बहू की जितनी भी सीरियल हो सब झगड़ा ही दिखाते हैं कि भाई ऐसा ही हमारा समाज होगा और सबसे बड़ी बात है कि लोग उसको कॉपी भी कर रहे हैं अब जिसकी वजह से संसार टूटता भी जा रहा है इसमें जरूरत है कुछ बदलाव की जो ऐसी संस्था ही कर सकती है कि भाई आप बदलाव लाइए पॉजिटिव बनिए तभी तो सबके हो सकता है सब कुछ चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से हमें बदलाव की ज़रूरत वर्तमान समय को देखते हुए और हर चीज़ जो है कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करता है कुछ लोगों की वजह से कुछ लोगों को भी उसका असर होता है अगर गर्मी है तो गर्मी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी तो सबको उसका असर होगा लेकिन जो लोग ठंडे प्रदेश में वो बोलेंगे कि ठीक है हमारे पास तो गर्मी है नहीं बहुत ठंडी है माउंट वाले बोलेंगे बहुत ठंडी है लेकिन नीचे जो बहुत बड़ा समूह है जहाँ लोगों को बहुत गर्मी हो रहा है तो कहीं ना कहीं एक अलारम तो होता ही है धीरे धीरे हमें भी इन चीज़ों को देखना है कि क्या ये सही है या क्या गलत है और जिन चीज़ों को हम देख रहे हैं उससे हमारा मानस पटल में क्या प्रभाव होता है अगर उन चीज़ों को हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे तो वो चीज़ें नेचुरली कुछ बदलाव का मोड ले सकता है और बदलाव के लिए विचार ही आपके पास चाहिए जितना विचार आपके बदलते जाएंगे या विचार आप करते रहेंगे तो शायद बदलाव का जो सीमा है वो बहुत जल्दी नज़दीक आ सकता है बहुत ही अच्छा लग रहा है आपसे बात करके प्रकाश परमार जी आइए आगे बढ़ते हुए मैं एक और सवाल पूछना चाहूँगा जैसे कि आपको बहुत ज़्यादा म्यूजिक आप अगर सुनना पसंद करते हैं तो किस टाइप के म्यूजिक आप सुनना पसंद करेंगे जी मैं ज़्यादातर पुराने फिल्मी गाने ही सुनता हूँ जी जब किशोर कुमार मोहम्मद रफ़ी मुकेश जी जी जी उनके गाने बहुत ज़्यादा पसंद हैं मैं ख़ासतौर पर अभी नए नए गाने ज़्यादा नहीं सुनता शायद टी चल रही हो तो उसमें सुन लेता हूँ बाकी स्पेशली तो मैं अपने रेडियो पर भी पुराने गाने चल रहे हैं वही स्टेशन चूज करते चाहे हमारा खुद का रेडियो स्टेशन वो भी कभी कभी नहीं सुनना पड़ता क्योंकि उसमें पुराने गाने नहीं आएंगे तो मैं से <laughs> और हमें अपने हरिप के भी सुनने पड़ते हैं <laughs> <laughs> क्योंकि वहाँ पुराने गाने आते हैं और हमारी मेरी पर्सनल इंटरव्यू मेरा पर्सनल सोच है की मुझे पुराने गाने अच्छे लगते हैं इसलिए मैं वही सुनता हूँ जी जी चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि पुराने गाने आपको अच्छा लगता है तो नए गाने इतना पसंद नहीं करते तो इसके पीछे का राज क्या है क्या फीलिंग है नए गाने क्यों पसंद नहीं आ रहे पुराने क्यों पसंद आ रहे हैं बस उसमें पुराने जो म्यूजिक था वो मेरे मां, मेरे माइंड को Peace. वो शांति देता है वो जुस्सा भी देता है कभी कभी आहा. और उसमें कुछ गुड छुपा हुआ होता है जो अपन को लगता है कि भाई सुनना चाहिए अच्छी बात है आजकल के गानों है उसमें वो म्यूज़िक मस्ती होती है जो अपने मान अपने माइंड को अपसेट कर देते हैं इसलिए मैं पुराने गाने ज़्यादा सुनता हूँ चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि आप पुराने गाने सुनते हैं तो एक हाथ कोई पुराना गाना जो आपको बहुत पसंद आया वो किशोर या मुकेश का थोड़ा सा दो लाइन सुना दीजिए मुझे किशोर कुमार का वो वाला गाना है वो बहुत ज्यादा पसंद है जिंदगी एक सफर है सुहाना यहाँ कल, कल क्या हो किसने जाना जी जी वो मुझे ज़्यादा ज़्यादा पसंद है जिंदगी एक सफर है सुहाना यहाँ कल क्या हो किसने जाना जिंदगी एक सफर है सुहाना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 <laughs> चलिए बहुत ही खूबसूरत गीत जो है आपने याद दिलाया है और वाकई में किशोर किशोरदा का ये गीत जो है सभी लोग पसंद करते हैं और एक मस्ती बड़ा है और एक मैसेज भी है कि जीवन में आपको जीना है तो आज के लिए जियो कल के लिए नहीं जियो अगर जब हम आज के लिए अच्छा काम करते हैं तो कल भी हमारे साथ अच्छा ही हो सकता है एक पॉजिटिवनेस है और मस्ती बड़ा गीत था जो आपने बताया हमें तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हुए मैं लास्ट में यही कहूँगा कि राजस्थान और गुजरात के बहुत सारे लोग आपको इस रेडियो के माध्यम से इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको सुन रहे हैं तो उन सभी को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप बस यही कि आप मुस्कुराते रहे खुश रहिए और ज़िंदा दिल से जिए। जी जी जी <laughs> चलिए प्रकाश परमार जी बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके और इन फ्यूचर आपका क्या ड्रीम है जैसे आप इस फील्ड इस फील्ड में हैं पत्रकारिता में इन फ्यूचर आप क्या करना चाहते हैं अपने लाइफ के लिए क्या सोचते हैं बस मैंने तो अपने लाइफ चूज़ ही कर ली मैं जर्नलिज़्म में ही रहूँगा जन का मेरा कोई इरादा ही नहीं है नहीं इन फ्यूचर आप क्या सोचते हैं जर्नलिज्म में और क्या कर सकते हैं बस उसमें व इम्प्रूव करेंगे बाकी जनरली अब न्यूज़ वेबसाइट में तो शायद न्यूज चैनल में जाए प्रिंट व्यू वेब दोनों एक ही पहलू है ही। क्योंकि हम पहले दे देते हैं और प्रिंट में बाद में आता है, नहीं है। नहीं हम जनरली जो वेब में काम करते हैं वो इक्वल टू तो न्यूज चैनल्स होता है क्योंकि न्यूज चैनल जो ब्रेक करेंगे उससे पहले हम भी शायद कर दे जो जो कि पेपर नहीं कर पा रहा है वो पेपर का ही एक भाग है ये सेवेंटेनेंसली दोनों चीज़ें है डिजिटल है और वो न्यूज़पेपर हार्ड कापी है <laughs> <laughs> चलिए प्रकाश परमार जी बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके और आपने बहुत ही अच्छी जानकारी हमारे साथ शेयर किया खास करके पाटन जिला के बारे में आपने बताया वहाँ पर जो टूरिस्ट प्लेस हैं उसके बारे में आपने बहुत ही अच्छी बातें बताएँ कि उसका जो इतिहास है रानी के वाव का वो आपसे हमने सुना बहुत ही अच्छा लगा मुझे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 ना यहां कल क्या हो इसने जाना पुराना यहाँ कल क्या हो किसने जाना जिंदगी एक सफर है सुहाना यहाँ कल क्या हो